क्या बातें कर रहे हैं सर आपने तो मुझे डरा ही दिया हर्षित ने थोड़ा असहज होते हुए कहा यह कैसे पॉसिबल हो सकता है आप आप इंस्पेक्टर अशोकन पर शक कर रहे वालतू बात मत करो जितना कह रहा हूं बस उतना ही करो विक्रांत ने हर्षित को हिदायत देते हुए कहा हर्षित ने विक्रांत को धीरे धीरे बोलने का इशारा किया उसे लग रहा था कि अगर सच में इंस्पेक्टर अशोक ने मर्डर किया है तो हो सकता है कि उसने पुलिस पर नजर रखने के लिए ऑफिस में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा या माइक वगैरह ना लगा रखा हो और वो हम लोगो की सारी बातें सुन रहा हो तुम तो उसकी टेंशन छोड़ो मैंने रूम ऑलरेडी चेक किया है ऐसा कुछ नहीं है विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित को इस बारे में निश्चिंत करते हुए कहा दरअसल विक्रांत ने जब से इस ऑफिस में काम करना शुरू किया था तभी से उसने यहाँ पर अदृश्य डिटेक्टर एक्टिवेट कर रखा था ऐसे में अगर वाकई में इंस्पेक्टर अशोकन ने यहाँ पर कोई ऐसी डिवाइस फिट की होती तो अब तक विक्रांत को पता लग गया होता हर्षित ने अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना शुरू कर दिया था लेकिन इसके साथ ही वो विक्रांत की सोच से काफी असहमत भी था सर आपको इंस्पेक्टर अशोकन पर क्यूँ शक हो रहा है वो तो खुद ही हमारे साथ मिलकर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आप उन पर ही शक कर रहे हैं क्यों और अगर इंस्पेक्टर अशोकन ने मर्डर किया है तो फिर उनका मोटिव क्या था बिना मोटिव के तो कोई किसी को मारेगा नहीं मुझे उसकी हरकत हरकतियस लग रही है इसलिए कह रहा हूँ तब से मैं उसे नोटिस कर रहा हूँ और दूसरी चीज ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि इंस्पेक्टर अशोकन ही कतिल है मैं तो बस इतना कह रहा हूँ की हो सकता है की इंस्पेक्टर अशोकन हमसे को छुपाने की कोशिश कर रहे हो सकता है की उनके पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें नहीं देना चाहते हर्षित ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए कहा इंस्पेक्टर अशोकन की हरकत अजीब है लेकिन मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया देखो अभी मैंने इन वेलिड एविडेंस वाले बैग में कई सारे सिगरेट के फिल्टर और आधी जली सिगरेट भी देखी है विक्रांत ने अपना थॉट हर्षित के आगे रखते हुए कहा उन सिगरेट में से अधिकतर रेड प्लम ब्रांड की है और यही ब्रांड इंस्पेक्टर अशोकन भी पीते है और रेड प्लम सिगरेट के ही कई सारे फिल्टर और आधे जले हुए टुकड़े क्राइम सीन से मिले हैं इसका मतलब क्या है मतलब कि इंस्पेक्टर अशोकन क्राइम सीन पर आते जाते रहे लेकिन सर, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना? आप खुद जानते है की इंस्पेक्टर अशोकन चेन स्मोकर है घंटे भर में दस बारह सिगरेट उड़ा देते हैं तो वहाँ पर उनके सिगरेट का फिल्टर होना तो आम बात है ना और दूसरी बात ऐसा भी तो नहीं है की रेड प्लम्ब सिगरेट सिर्फ इंस्पेक्टर अशोकन ही पीते हो सकता है कि किसी और ने ही वहाँ पर सिगरेट पी के छोड़ा हो अरे कैसी बातें कर रहे हैं हर्षित तुम्हें नहीं पता है क्या कि पुलिस के लिए क्राइम सीन पर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है विक्रांत ने कहा इंस्पेक्टर अशोकन तो इस केस के मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो भला कैसे ऐसी गलती कर सकते है? सर मुझे तो लग रहा है की आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं फालतू तो में इंस्पेक्टर अशोकन के ऊपर शक कर रहे हर्षित को ऐसा लग रहा था कि इस वक्त विक्रांत मेंटली स्टेबल नहीं है और इस वजह से ऐसी बातें कर रहा है लेकिन उसमें नया और पुराना सब क्यों रखा गया है और ये एविडेंस तो क्राइम सीन से मर्डर के तुरंत बाद कलेक्ट किया गया था और तब तक तो इंस्पेक्टर अशोकन वहां पहुंचे भी नहीं थे और दूसरी चीज ये कि एविडेंस वाले बैग में और भी सिगरेट के फिल्टर होने चाहिए थे लेकिन उसमें सिर्फ रेड प्लम ही क्यों है और सिगरेट क्यों नहीं है विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में हर्षित को चुप कराते हुए कहा मुझे ऐसा लग रहा है आप, आप खुद इतने प्रोफेशनल है आपको भी पता होगा की ये सब आप सिर्फ वर्बली कह सकते हैं हर्षित ने थोड़ा झुंझुलाते हुए कहा अगर आपको इंस्पेक्टर अशोकन पर शक है तो फिर आपको सिगरेट के सब फिल्टर रख लेने चाहिए और फिर उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट ट का फिल्टर लेकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दू ताकि इंस्पेक्टर अशोकन को पता चल जाए कि हमें उसके ऊपर शक है और फिर वो अलर्ट हो जाए कमाल है ओ, को अब अपनी गलती का हुआ। उसने फिर लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए कहा ये देखिए इंस्पेक्टर अशोकन का प्रोफाइल मिल गया है उसका पूरा नाम अशोकन टी पिल्लई है वो यही केरल के त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम शहर का ही रहने वाला है एड्रेस है एड्रेस शहर स्ट्रीट नंबर हाउस नंबर सौ 322 उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है उसकी एक बार शादी भी हो चुकी है और उस शादी से उसको एक लड़की भी है उसकी एक्स वाइफ का नाम निर्जरा था हर्षित ने एक सांस में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए कहा आराम से आराम से धीरे धीरे पढ़ो विक्रांत ने आगे बढ़कर लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए कहा पर्सनल रिज्यूम वाह वो पहले आर्मी में था हर्षित ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा वो पहले स्काउट में भी था मतलब शुरू से ही वो आर्मी बैकग्राउंड से था और फिर आर्मी में भी कंपनी कमांडर की पोस्ट तक पहुंचा था और उसने कई सारे मेडल भी जीते है हर्षित ने विकांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन अभी उसकी पर्सनैलिटी देखकर बिल्कुल पता नहीं लगता कि वो पहले आर्मी में भी रह चुका है आर्मी में था अचानक से विक्रांत को पिछले दिन की बात याद आ गई जब वो मछली मार्केट में उन दोनों गुट वालों से लड़ रहा था जिस तरह से इंस्पेक्टर अशोक ने उन लोगों को पीटा था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी एक्सपर्ट हो लेकिन आर्मी वाले तो अक्सर रिटायर होने के बाद पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेते है आपको इसके लिए उस पर शक नहीं करना चाहिए हर्षित ने कहा विक्रांत ने फिर कहा हम लोग इतने दिन से इस केस पर काम कर रहे है लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिला है तुम्हें यह चीज थोड़ी अजीब नहीं लग रही है इसीलिए मुझे इंस्पेक्टर अशोक उन पर शक हो रहा है लेकिन लेकिन हर्षित ने विक्रांत के इस विचार पर अपना काउंटर देने की कोशिश शुरू कर दी हर्षित अपनी बुआ टेडी करते हुए विक्रांत की बातों पर विचार करने लग गया कुछ पल तक सोचते रहने के बाद उसने कहा लेकिन सर मोटिव क्या है मतलब अगर वाकई में इंस्पेक्टर अशोकन ने मर्डर किया है तो फिर उसका मोटिव क्या है अच्छा विक्रांत ने कंप्यूटर स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा इंस्पेक्टर अशोकन की उम्र 34 साल है मतलब जिस साल उसका जन्म हुआ था लगभग उसी साल लाइट हाउस का मर्डर केस हुआ था विक्रांत शब्द सुनकर हर्षित का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा हैरत में आकर उसने अपना बाल पकड़ लिया और फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ये कोई मजाक नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ अगर इंस्पेक्टर अशोकन ही लाइट हाउस वाले गार्ड का लड़का है तो फिर तो उसका मोटिव क्लियर है कुल मिलाकर ये जो फिल्म बन रही थी ये उसके माँ बाप की ही कहानी पर बन रही थी इससे उसके माँ बाप की बदनामी हो रही थी खास तौर पर उसके माँ की इंसल्ट हो रही थी ऐसे में हो सकता है कि उसने फिल्म को बंद करवाने के लिए ये मर्डर किया विक्रांत ने कहा फिर आगे विक्रांत ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा हो सकता है की वो सिर्फ फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर नौशाद अली को मारना चाह रहा हो लेकिन उसका मर्डर करते वक्त वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया हो और फिर मजबूरन अशोकन को बाकी के लोगों को भी मारना पड़ गया हो। इंस्पेक्टर अशोकन पुलिस में में में आने से पहले आर्मी में था। ऐसे में उसे ना सिर्फ मर्डर करने के बारे में भी पता रहा होगा फिर उसने आगे कहा और दूसरी बात ये अशोकन को यह भी पता रहा होगा की मर्डर केस होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही मिलेगी मर्डर करने के अलग अलग तरीके और फिर अलग अलग जगहों पर मर्डर करना और फिर हर जगह कोई ना कोई सबूत छोड़ना और फिर सब कुछ बड़े तरीके से अरेंज किया था ताकि क्राइम सीन देखकर पुलिस को तुरंत ही दया करके ऊपर शक हो उठे विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए जैसा हम लोगों ने पहले ही कहा था जब तक दया हमें नहीं मिल जाता तब तक ये केस सोल्व नहीं हो पाएगा और अगर दया नहीं मिलता है तो फिर ये केस भी डीसी पी की पी नोटबुक में चला जाएगा लेकिन लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ हर्षित ने फिर कुछ सोचते हुए कहा फिर विक्रांत ने हर्षित की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे की बात बताते हुए कहा तुमको याद है जब हम लोग पहले दिन क्राइम सीन पर पहुंचे थे और मैंने पूछा था कि फिल्म वाले यहाँ लाइट हाउस पर क्या शूटिंग कर रहे थे तो उस वक्त अशोक नबीच में हमें इंटरप्ट किया था फिर विक्रांत ने एक और एविडेंस देते हुए कहा तो उसने हमें क्यों इंटरप्ट किया था क्या वो वाकई में हमारा ध्यान फिल्म के प्लॉट से हटाने की कोशिश कर रहा था और फिर जब अशोकन हमें लाइट हाउस वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा था तब भी वो स्टोरी के फर्स्ट पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बता रहा था लेकिन फिर जब लास्ट पार्ट में वजाहत अली के मर्डर वाली बात सामने आई तो उसने वो वाली बात हमें नहीं बताई उस वक्त वो वजाहत वाली बात को काफी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त तुमने उसका फेस नहीं देखा था शायद बट मैंने नोटिस किया था उस वक्त उसका एक्सप्रेशन बहुत अजीब था लेकिन एक मिनट एक मिनट हर्षित ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा और फिर लैपटॉप में इशारा करते हुए कहा देखो अशोकन तो त्रिवेंद्रम का ही रहने वाला था उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसके पिता लाइट हाउस में गार्ड की जॉब नहीं करते थे और उसकी माँ का नाम बासू लहरी नहीं था तो विक्रांत ने अपनी उंगली स्क्रीन पर दिखाते हुए यही तो हमें पता करना है हमें अब केस की सच्चाई सामने लानी